बहुत तो थे जिन्होंने बुद्ध को सुना नहीं बहुत थे जिन्होंने सुना तो स्वीकारा नहीं और बहुत ऐसे भी थे कि सुन लिया स्वीकार भी कर लिया और बुद्ध के पास आके दीक्षित भी हो गए सं्यस्त भी हो गए तो भी बुद्ध के पास नहीं आ पाए किसी गलत कारण से दीक्षा ले ली होगी किसी गलत कारण से सं्यस्त हो गए होंगे आदमी की गलती इतनी प्रगाढ़ है कि वो गलत कारणों से संसार में होता है और फिर किसी दिन संन्यास भी लेता है तो गलत कारणों से संन्यास ले लेता गलत कारणों से लिया संन्यास तो काम नहीं आता ऐसा ही एक भिक्षु था वज्जीपुत्र उसका नाम था वह रिक्त ही आया और रिक्त ही था और वर्षों बुद्ध के पास हो गए थे रहते सुनता था जो बुद्ध कहते करता भी था ऊपर ऊपर ही लेकिन सारी बात थी भीतर कहीं बुनियाद में ही भूल हो गई थी कहीं जड़ में चूक हो गई थी आया भी था लेकिन आ नहीं पाया था दूसरे कहते थे भगवान है तो स्वीकार भी करता था लेकिन बुद्ध के भगवान होने की प्रतीति निज नहीं थी भीतर से नहीं हुई थी लोभ के कारण दीक्षित हो गया होगा यह सोच के दीक्षित हो गया होगा कि शायद सन्यास में सुख हो शायद आधार रहा होगा सन्यास का प्रीती नहीं थी लोभ था सन्यास में सुख है ऐसा दिखाई नहीं पड़ा था बुद्ध भी आनंदित है ऐसा दिखाई नहीं पड़ा था बुद्ध आनंद की बातें करते हैं ऐसा सुनाई पड़ा था बुद्ध आनंद की बातें करते हैं तो भीतर आनंद की आकांक्षा भी पैदा हुई होगी मैं भी आनंद पाऊं शायद बुद्ध कहते हैं ठीक ही कहते होंगे दुखी रहा होगा जैसे सभी दुखी है उस दुख के बीच बुद्ध की आनंद की बातों को सुनकर लोभ जगा होगा वासना जगी होगी महत्वाकांक्षा पैदा हुई होगी इसी महत्वाकांक्षा के कारण दीक्षित हो गया था महत्वाकांक्षा के कारण जो दीक्षित होता है उसकी दीक्षा बुनियाद से ही रुग्ण हो गई समझ के कारण संन्यास तो ही ठीक महत्वाकांक्षा तो ना समझी, महत्वाकांक्षा ही तो संसार है संसार में दौड़ते हो धन मिल जाए तो सुख होगा पद मिल जाए तो सुख होगा फिर हारे थके न पद से मिलता सुख न धन से मिलता सुख दुखी दुख बढ़ता जाता है फिर एक दिन सुनते हो किसी बुद्ध पुरुष को कि सब सबको छोड़ दो तो सुख होगा तो तुम सोचते हो चलो इसको भी देखने करके ऐसी जिंदगी तो जा ही रही पद और धन में दौड़ के आधी तो गमा ही दी कुछ बची है थोड़ी सैदी आदमी ठीक कहता हो चलो एक मौका इसको भी दो लेकिन तुम्हें इस आदमी में आनंद दिखाई नहीं पड़ा है इस भेद को ख्याल में रखना दो तरह के सन्यासी सदा होते रहे एक लोभ के कारण और दूसरा जिसने बुद्ध को भर आंख देखा पहचाना उनकी सुगंध ली उनके संगीत को सुना और जिसके भीतर यह श्रद्धा जन्मी कि हां यहां सुख है इस आदमी में सुख नाच रहा है ऐसी जिनको प्रतीति हुई उस प्रति के कारण सं्यस्त हुए जो प्रतीति के कारण संन्यास्त होता है उसका बुद्ध से सीधा संबंध चुड़ गया जो महत्वाकांक्षा के कारण संन्यास्त हुआ उससे बुद्ध का कोई संबंध नहीं वो अभी भी अपने पुरानी ही दुनिया में है वस्त्र बदल लिए जीवन का ऊपरी ढांचा बदल लिया घर द्वार छोड़ दिया पत्नी बच्चे छोड़ दिए भिक्षा पात्र हाथ में ले लिया मगर यह सब नाटक है और थोड़े बहुत दिनों में यह बात तो भीतर उठने ही लगेगी कि इतनी देर हो गई अभी तक सुख तो मिल नहीं रहा है और नाटक से सुख मिलता नहीं नाटक से मिल सकता नहीं तो थोड़े दिनों में उसको फिर घबराहट शुरू हो जाएगी डर भी शुरू होगा कि हो सकता था मैं संसार में ही रहा था कम से कम कुछ तो था शायद थोड़े दिन और मेहनत करता और थोड़ा धन मिल जाता तो सुख होता और बड़े पद पर पहुंच जाता तो सुख होता ये यह तो मैं झंझट में पड़ गया ना घर के रहे ना गांठ के ये तो मेरी धोबे की गधे की हालत हो गई वो संसार गया और यहां कुछ मिलता नहीं मालूम पड़ता एक जैन मुनि ने मुझे कहा उनकी उम्र सत्तर वर्ष है सरल आदमी है हिम्मतवर होंगे तभी मुझसे कह सके बहुत हिम्मतवर नहीं है इसलिए जब मुझसे कहा तो वहां जो और लोग बैठे थे उनसे कहा आप कृपा करके यहां से चले जाएं मुझे कुछ निज बात करनी वो उन्हीं के शिष्य थे जो बैठे थे मैंने उनसे कहा बैठे रहने दें इनको भी कुछ लाभ होगा उन्होंने कहा कि नहीं इन्हें हटा जब वो सब चले गए तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक दुख की बात कहनी और इनके सामने नहीं कह सकता था क्या दुख की बात है तो उन्होंने कहा पचास साल हो गए मुझे मुनी हुए जब बीस साल का था तब संन्यास लिया था लेकिन सुख तो मिला नहीं यह मैं किससे कहूं श्रावकों से तो कह नहीं सकता इनको तो मैं यही समझाता हूं कि बड़ा सुख है इनको तो मैं यही समझाता हूं कि तुम कहां दुख में पड़े हो छोड़ो संसार समझाता तो हूं लेकिन भीतर डर भी लगता है कि मैं इनको क्या कह रहा हूं सुख तो मुझे भी नहीं मिला भीतर चिंता भी पैदा होती कि मैं इन्हें कहीं किसी गलत मार्ग पर तो नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि जो मुझे नहीं मिला वो इन्हें कैसे मिलेगा आप से निवेदन करता हूं कि मुझे सुख नहीं मिला आया था सुख की तलाश में इसी खोज में आया था उस दिन उन जैन मुनि को मैंने ये बज्जी पुत्र की कथा कही थी उनको मैंने कहा था यह कथा सुने आप गलत कारणों से सन्यास ले लिए आप लोभ में सन्यास ले लिए आपका सन्यास संसार का ही एक रूप है यह सन्यास है ही नहीं पचास साल नहीं पांच सौ साल बैठे रहो कुछ भी ना होगा कंकड़ को दबा दो जमीन में वो बैठे रहो पांच सौ साल तो कहीं अंकुर थोड़ी आने वाला है बीज दबाना होगा कितनी देर बैठे रहे इससे थोड़ी संबंध है मौसम भी आएगा और चला जाएगा वसंत भी आएगा और बीत जाएगा वर्षा भी होगी और बीत जाएगी कंकड़ में से अंकुरण थोड़ी होता लोभ से कभी कोई सुख नहीं निकलता अब इसे समझना संसार में दुख है ऐसा मत समझो लोभ में दुख है लोभ के कारण संसार में दुख है अगर संसार में रहते हुए भी लोभ छूट जाए तो संसार में भी दुख नहीं ख्याल करना संसार में दुख नहीं है लोभ में दुख है ऐसे लोग भी हुए हैं इस जगत में जो संसार में रहकर सुख को उपलब्ध हुए अष्टावक्र की महागीता में तुमने देखा ना जनक संसार में रहे अष्टावक्र भी संसार में रहे और परम सुख को उपलब्ध हुए कृष्ण संसार में रहे और परम सुख को उपलब्ध हुए मोहम्मद ने भी संन्यास नहीं लिया संसार में ही रहे और परम सुख को उपलब्ध हुए नानक और कबीर दादू और रैदास परम सुख को उपलब्ध हुए संसार में दुख नहीं है दुख लोभ में है इसका यह अर्थ हुआ कि लोभ ही संसार है लोभ गया तो संसार गया अब होता क्या है संसार तो तुम छोड़ देते हो और लोभ बचा लेते तो तुमने जहर तो बचा लिया असली चीज तो बचा ली भीतर का जहर तो बचा लिया बोतल फेंक दी बोतल फेंकने से कुछ भी ना होगा बोतल में जहर था भी नहीं जहर तो बचा लिया असली चीज तो बचा ली लोभ लोभ के कारण संन्यास्त हो गए तो 50 साल नहीं 50 जन्म तक सन्यासी रहो कुछ भी ना होगा तुम बार बार संसार में लौटोगे लोभ दुख है ऐसी प्रतीति हो जाए और ऐसी प्रतीति का सबसे सुगम उपाय यही है कि किसी बुद्ध पुरुष को अवसर दो किसी बुद्ध पुरुष के पास शांत होकर बैठो सत्संग करो किसी बुद्ध पुरुष के पास तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ जाए कि लोभ इस आदमी में नहीं है और परम सुख की वर्षा हो रही यह प्रतीति तुम्हारे भीतर साफ हो जाए यह किरण एक बार उतर जाए फिर संन्यास आएगा फिर तुम संसार में रहो कि संसार के बाहर रहो तुम कहीं भी रहो सुख तुम्हारा छाया की तरह पीछा करेगा लोभ से संगसांत छूटना चाहिए सारी साजिश लोभ की है तो रिक्त ही आया था ये वज्जी पुत्र और रिक्त ही था आ भी गया था और आया भी नहीं था ऊपर ऊपर से मौजूद था बुद्ध के पीछे चलता था लेकिन बुद्ध इसे अभी दिखाई ही नहीं पड़े थे पीछे कैसे चलोगे पीछे तो उसके चल सकते हो जो दिखाई पड़ा हो अंधे की तरह अंधेरे में टटोलता था सामने रोशनी खड़ी थी लेकिन आंख बंद हो तो रोशनी दिखाई नहीं पड़ती सामने दिया जल रहा था इस जले दिए से अपना बुझा दिया जलाया जा सकता था लेकिन बुझा दिया जलाना हो तो जले दिए के करीब आना पड़े बहुत करीब आना पड़े इतने करीब आना पड़े कि जले दिए की लौ एक छलांग लगा सके और बुझे दिए की लौ पर सवार हो जाए इसी सानिध्य का नाम सत्संग है। इसी सानिध्य के लिए सदियों से लोग बुद्ध पुरुषों के पास रहे उनके निकट रहे जितने निकट हो जाए जितनी समीपता हो जाए फिर आई आश्विन पूर्णिमा की रात्रि उस रात्रि वैशाली में महोत्सव मनाया जाता था राग रंग का दिन था लोग खूब नशा करते लोग खूब नाचते वैश्याएं के निकलती सारा नगर भोग में लीन होता उस दिन दीन दरिद्र भी अच्छे वस्त्र पहनते वह रात्रि भोग की रात्रि थी वैशाली राग रंग में डूबा था नगर से संगीत और नृत्य की स्वर लहरियां भगवान के बिहार स्थल महावन तक आ रही थी महावन वैशाली के बाहर था नगर के बाहर नदी के उस पार, नगर के उस उत्सव की लहरें नगर में जले होंगे दीप दिवाली थी नगर में युवक युवतियां सज कर निकले थे सब तरफ नाच था सब तरफ मस्ती थी उस रात जैसे संसार में कोई दुख नहीं था बुद्ध की स्वर लहरियां तो सुनाई नहीं पड़ी थी वज्जीपुत्र को लेकिन वैशाली की ये स्वर लहरियां सुनाई पड़ी बुद्ध का सुख तो नहीं दिखाई पड़ा था वज्जीपुत्र को लेकिन नगर में ये दुखी लोग जो शराब पी के नाच रहे हैं ये दुखी लोग जो जीवन भर दुखी रहे साल भर दुखी रहते हैं और साल में एक दिन किसी तरह अपने को समझाते हैं कि सुख है इनमें उसे सुख दिखाई पड़ा जहां सुख जरा भी नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि इस दुनिया से वह अपरचित हो इसी दुनिया से आया था इन उत्सवों में वह भी सम्मिलित हुआ होगा लेकिन आदमी सीखता कहां अनुभव से भूल भूल जाता चूक चूक जाता है इसी दुनिया से आया था इन्हीं गलियों से आया था इन्हीं वैस्याओं के द्वारों पर उसने भी नाच गाने देखे होंगे इसी तरह शराब पी होगी इसी तरह राग रंग में डूबा होगा भूल गया सब कि सुख वहां था तो मैं यहां आता ही क्यों आज फिर मन लुभाने लगा वह भिक्षु गाजेबाजों की ये आवाजें सुन अति उदास हो गया उससे लगा मैं भिक्षु हो व्यर्थ ही जीवन गमा रहा हूं ऐसा बहुत बार तुम्हें लगेगा ध्यान करते वक्त लगेगा क्या कर रहा हूं इतना समय व्यर्थ जा रहा है इतनी देर रेडियो ही सुन लेते सिनेमा ही देखा थे गांव में सर्कस आया इतनी देर ताश खेल लेते मित्रों से गपशप कर लेते ये मैं क्या कर रहा हूं ध्यान कर रहा हूं प्रार्थना कर रहा हूं इस पूजा गृह में बैठा मैं क्या कर रहा हूं संयस्त होकर भी बहुत बार तुम्हें यह ख्याल आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं इसमें सार क्या है मन बार बार संसार की तरफ लौट जाना चाहता क्यों क्योंकि मन का जीवन लोभ के साथ है लोभ के बिना मन ऐसे ही है जैसे मछली सागर के बिना जैसे मछली तड़फती है सागर की रेत पर डाल दो तड़फती है सागर के लिए ऐसा मन तड़फता है लोभ के लिए क्योंकि लोभ में ही मन जीता है लोभ के बिना मन मर जाता है में सन्यास ले कैसी उलझन में पड़ गया सोचने लगा वजी पुत्र ऐसा अवसर मार सैतान चूकता नहीं सैतान मन का ही नाम है मन तो से खूब उकसाने लगा और मन ने तो से खूब फुसलाया खूब प्रलोभन दिए खूब सब्जात दिखाए कि संसार में कैसे कैसे मजे हैं स्त्री का मजा है शराब का मजा है नाच का मजा है भोजन का मजा है वस्त्रों का मजा है महलों का मजा है मजा ही मजे तू यहां क्या कर रहा है भिक्षा पात्र लिए बैठा है मूर ये बाकी मूड़ हैं इनके साथ तू भी मूड हो गया है जरा देख बुद्ध के साथ कितने लोग हैं थोड़े से उंगलियों पर गिने जा सके इतने लोग हैं वहां देख संसार में कितने लोग ये सभी लोग ना समझ तो नहीं हो सकते ये थोड़े से लोग ही बुद्धिमान तू किस झंझट में पड़ गया तू किन बातों में उलझ गया ठीक ही तो कहते थे लोग कि बुद्ध की बातों से बचना सम्मोहित मत हो जाना तूने सुना नहीं सुन लेता अच्छा था अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं अभी भी जिंदगी है देर अभी भी नहीं हो गई अभी भी भाग जा आखिर उसने रात जागते जागते तय कर लिया कि कल सुबह भाग जाऊंगा हो जाऊंगा वापिस संसारी सभी का मन बार बार सन्यास से भागता है और संसारी हो जाना चाहता है मन की मौत है संन्यास अहंकार की मौत है संन्यास तो अहंकार और मन तुम्हें समझाएंगे सावधान रहना सावचेत रहना लेकिन इसके पहले कि वो भाग जाता भगवान ने उसे बुलाया सदुगुरु का यही तो अर्थ है कि तुम्हें भागने न थे तुम जब भागने लगो तब रोके सदुगुरु का इतना ही तो प्रयोजन है इसलिए तो आदमी सदुगुरु को खोजता है अपने बस नहीं है बात अपने बस तो तुम भाग ही जाओगे कोई रोक ना ले तो तुम रुक ना पाओगे कोई तुम्हारा हाथ ना थाम ले तो तुम रुक ना पाओ, बुद्ध ने कभी उसे बुलाया नहीं था लेकिन आज ना बुलाएं तब तो फिर बहुत देर हो जाएगी भाग गया तो भाग गया फिर गिर जाएगा उसी पंख में उसी कीचड़ में कमल बनने का अवसर मिलने ही वाला था कि फिर कीचड़ में गिरने की तैयारी कर रहा है देखते होंगे वज्जी पुत्र को सोचते होंगे बहुत बार कि यह वस्तुतः सन्यासी तो अभी हुआ नहीं प्रतीक्षा करते होंगे कि आज नहीं कल कल नहीं परसों हो जाएगा लेकिन अगर यह भाग गया तब तो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी ये तो आत्मघात में उत्सुक है अब देर नहीं की जा सकती तो बुद्ध ने उसे बुलाया वो तो बहुत डरा भी लेकिन सोचा मैंने किसी को कहा भी तो नहीं लेकिन सदगुरु का अर्थ ही क्या होता है सदगुरु का अर्थ इतना तो ही होता है कि जो शिष्य के भीतर घटता हो वो गुरु को संवादित होता रहे शिष्य कहे या ना कहे अक्सर तो ऐसा होता है कि शिष्य कुछ कहता वो तो कहते नहीं जो उसके भीतर होता है अक्सर तो हम शिष्टाचार में ही झूठी बातें कहते रहते कुछ कहता है कुछ कहना चाहता है कुछ भीतर होता है लेकिन गुरु इसकी फिक्र नहीं करता कि तुम क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो गुरु तो वही देखता है क्या है शिष्य तो गुरु को भी धोखा देने की कोशिश करता है यह भी स्वाभाविक है क्षमा योग्य क्योंकि जो अपने कोई धोखा दे रहा है वो गुरु को कैसे धोखा देने से बचेगा धोखा देना ही जिसकी कुशलता है धोखा देना ही जिसके जीवन का सारा सार संचय है वो बचेगा भी कैसे वो तो गुरु को भी धोखा देता है लेकिन गुरु तो दर्पण है जो तुम्हारे भीतर उठता है वो गुरु के भीतर घट जाता है जो मेघ तुम्हारे भीतर घुमड़ते हैं उनकी छाया गुरु के भीतर पड़ने लगती है जो सपने तुम्हारे भीतर उठते हैं गुरु को उनकी गंध लग जाती उनकी पगध्वनि सुनाई पड़ जाती सोचा मैंने अपनी बात तो किसी को कही भी नहीं शायद कुछ और कारण होगा लेकिन फिर बुद्ध ने सारी कथा कही उसके मन का सारा राज कहा विस्तार से सारी बातें कही एक एक रंग रंगढंग जो उसके मन में उठा था और उसके मन ने शैतान ने उसे जो जो बातें समझाई थी वो भी सब कही उस दिन उसकी आंखें खुली उस दिन उसे समझ में आया वह किसके पास है पास रहकर भी अब तक समझ में ना आया था आज पहली दफे बुद्ध की करुणा प्रकट हुई बुद्ध की दृष्टि प्रकट हुई और बुद्ध की चिंता उसके लिए बुद्ध का प्रेम उसके लिए अब तक तो शायद कई बार यह भी सोचा होगा कि बुद्ध औरों की तो फिक्र करते मेरी कोई फिक्र नहीं करते वर्षों हो गए पता नहीं मेरी याद भी करते हैं कभी मुझे कभी बुलाया भी नहीं मेरी तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया इतनी तो भीड़ है शिष्यों की इसमें कहां वज्जी पुत्र की याद होगी क्रोधित भी हुआ होगा मन में नाराज भी हुआ होगा कई बार सोचा भी होगा कि क्या रखा यहां रहने में जहां अपनी कोई चिंता करने वाला नहीं घर था तो कम से कम मां फिक्र करती थी पिता फिक्र करते थे बच्चे फिक्र करते बूढ़ा हो जाता यहां तो कोई फिक्र करने वाला दिखाई नहीं पड़ता और बुद्ध तो अलिप्त है दूर हैं बहुत दूर हैं आज पहली दफा उसे लगा कि अलिप्त में भी करुणा होती जो दूर है उससे भी जो भटके हैं उनके लिए चिंता उठती निश्चित ही अपने दुख से बुद्ध मुक्त हो गए लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति अपने दुख से मुक्त हो जाता है उस दिन सभी का दुखों से दिखाई पड़ने लगता है अपनी कोई चिंता नहीं बची लेकिन जिस दिन अपनी चिंता नहीं बचती उस दिन सारे संसार की चिंता सालने लगती अपनी तरफ से तो आ गए मंजिल पर लेकिन मंजिल पर आते ही एक बड़े उत्तरदायित्व का जन्म हो जाता है और वह उत्तरदायित्व यही है कि जो पीछे भटक रहे हैं और टटोल रहे हैं उनको राह दिखाओ बुद्ध के जीवन में कथा है कि जब वो मरे और स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले तो वो द्वार पर ही खड़े रह गए पीठ करके खड़े रह गए द्वार पालने का प्रभु भीतर आए हमने स्वागत की तैयारियां की जन्मों जन्मों में कभी अनंत अनंत युगों में कोई बुद्ध होकर आता है सारा स्वर्ग सजा है अपसराए नाचने को तैयार हैं, देवता संगीत वाद्य लिए उत्सुक फूल बरसाने की तैयारियां हैं सारा स्वर्ग सजा है आप भीतर आए आप उस तरफ मुंह करके क्यों खड़े हो गए बुद्ध ने कहा कैसे भी भीतर आऊं और बहुत लोग मैं भीतर आ जाऊं तो औरों का क्या होगा मैं रुकूंगा मैं इस द्वार पर ही रुकूंगा क्योंकि इस द्वार से मेरी आवाज दूसरों तक पहुंच सकेगी भीतर आ गया तो फिर मेरी आवाज के पहुंचने का कोई उपाय नहीं मैं अनंत काल तक रुकूंगा जब और सारे लोग प्रविष्ट हो जाएंगे स्वर्ग में गिनती कर लूंगा कि सभी प्रविष्ट हो गए तब मैं आखिरी आदमी प्रविष्ट होऊंगा यह कथा मीठी अपूर्व कथा है महाकरुणा की कथा है उस दिन लगा बज्जी पुत्र को कि बुद्ध के अलिप्तता में करुणा की रिक्तता नहीं महाकरुणा की लहरें उस दिन उसकी आंखें खुली उस दिन उसने जाना कि वह किसके पास है। ऐसे वह वर्षों से साथ था पर उस दिन सत्संग बना सत्संग उसी दिन बनता है जिस दिन गुरु की महिमा प्रकट होती जिस दिन गुरु का गुरुत्व प्रकट होता जिस दिन गुरु का गुरुत्वाकर्षण प्रकट होता जिस दिन गुरु की करुणा साफ होती उस दिन बुद्ध की प्रतिमाओं से दिखाई पड़ी मिली होगी झलक एक अंधेरे में देखा होगा बुद्ध का प्रकाशमान रूप उस दिन बुद्ध का दिया ही महत्वपूर्ण नारा बुद्ध की भीतर की ज्योति से थोड़ा संबंध बना उस दिन सत्संग हुआ उस दिन बुद्ध की देह ना रही मूल्यवान बुद्ध की अंतरात्मा बुद्ध के भीतर छिपा हुआ निराकार निश्द प्रेम में ही सत्संग बनता है उस दिन उसे प्रमाण मिला कि बुद्ध का प्रेम है उसके प्रति इस बुद्ध के प्रेम में ही उसके भीतर भी प्रेम जगा होगा प्रेम ने प्रेम को पुकारा प्रेम ने प्रेम के हाथ में हाथ दे दिया उस दिन से नाच शुरू हुआ उस दिन से उत्सव शुरू हुआ उस दिन से उदासी न रही उस दिन से एक अपूर्व आनंद की वर्षा होने लगी इस वजीपुत्र भिक्षु से ही भगवान ने यह गाथाएं कही थी गलत प्रवज्जा में रमण करना दुष्कर है गलत प्रवज्जा यानी लोभ से लिया गया संन्यास ना रहने योग्य घर में रहना दुखद है। अब ये जो तूने लोभ का घर बना लिया ये रहने योग्य था ही नहीं तूने घर का नाम बदल लिया संसार की जगह संन्यास लिख दिया मगर यह गलत घर गलत ही था रहता तू उसी में रहा ये लोभ के घर को गिरा दे आसमान या प्रतिकूल लोगों के साथ रहना दुखद है संसार के मार्ग का पथिक ना बने और ना दुखी हो तू लोभ को छोड़ लोभ के कारण गलत घर बना लिया लोभ के कारण गलत लोगों से संबंध जोड़ लिया लोभ के कारण असमान और प्रतिकूल लोगों के साथ संबंध जोड़ता है लोभ के कारण ही शत्रुता पैदा होती लोभ के कारण ही तथाकथित मित्रता पैदा होती लोभ के कारण मोह बनता द्वेष बनता लोभ के कारण घृणा आती हिंसा आती लोभ से सारा फैलाव होता है फिर इन सब के साथ रहना पड़ता है घृणा हिंसा ईर्षा मत्सर मद मत, अहंकार और इनके साथ रहना दुखद है। एक तो लोभ का घर और ये संगी साथ इसलिए संसार के मार का पथिक ना बने और ना दुखी हो संसार का अर्थ लोभ लोभ के मार का पथिक ना बने श्रद्धा और शील से संपन्न हो संदेह से कोई कभी सुख तक नहीं पहुंचा श्रद्धा से पहुंचते लोग सुख तक श्रद्धा और शील से संपन्न और सील का अर्थ होता है लोभ को छोड़कर जो जीवन में आचरण बचता है उसका नाम सील है लोभ के कारण जो आचरण है वही कुशीलता है लोभ मुक्त जो आचरण है वही सील है उसका सौंदर्य अपूर्व है अब तुम सोचो अगर तुम ध्यान करने भी लोभ के कारण बैठे तो ध्यान सील नहीं यह बुद्ध की अनूठी व्याख्या है बुद्ध कहते ध्यान का मजा लेने के लिए ध्यान में ही रस लेने के लिए बैठे कोई लोभ नहीं कुछ और पाने की इच्छा नहीं ध्यान करने में ही सारा मजा है ध्यान के बाहर कोई लक्ष्य नहीं कोई फलाकांक्षा नहीं ध्यान अपने में ही अपना फल है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा क्या लाभ क्या होगा उनकी बात ही समझ में नहीं आती कि ध्यान और लाभ का कोई संबंध नहीं क्योंकि लाभ का संबंध लोभ से होता है लाभ तो लोभ का पुत्र है ध्यान का लोभ से कोई संबंध नहीं लाभ से कोई संबंध नहीं ध्यान तो ऐसी चित्त की दशा है जब तुम कुछ भी नहीं मांगते ना कुछ चाहते ना कहीं जाना चाहते ना कुछ होना चाहते ध्यान तो परम संतुष्टि है कहां लाभ कहां रोगों की बात उठा रहे हो कहां बीमारियां ला रहे हो लाभ में तो तनाव है फिर लाभ में चिंता है फिर कम हुआ कि ज्यादा हुआ तो अहंकार है या विषाद है फिर तो उपद्रव शुरू हो जाते फिर और ज्यादा हो फिर और ज्यादा हो फिर और की दौड़ पैदा होती और की दौड़ ही तो मन है फिर संसार का चाक घूमने लगता तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा और सील से संपन्न यश और भोग से मुक्त पुरुष कुछ भोग लू कुछ पालू कुछ बन जाऊं यश की आकांक्षा कुछ बन जाऊं कि राष्ट्रपति हो जाऊं कि प्रधानमंत्री हो जाऊं कि धनपति हो जाऊं कि बड़ा प्रसिद्ध हो जाऊं कुछ हो जाऊं यस और कुछ भोग लूं इन दो आकांक्षाओं से ही इन दो पैरों से ही सारा संसार चल रहा है यश और भोग चीन में एक कथा है एक सम्राट अपने मंत्री के साथ महल पर खड़ा था और सागर में हजारों नौकाएं चल रही थी हजारों जहाज चल रहे थे सम्राट ने अपने वजीर से कहा वजीर बूढ़ा था उस बूढ़े वजीर से कहा देखते हैं हजारों जहाज समुद्र में चल रहे हैं उस बूढ़े वजीर ने देखा और उसने कहा कि नहीं मारा जहाज तो दो ही सम्राट बोला दो आपकी आंखें तो ठीक है ना उम्र ने कहीं आंखें तो खराब नहीं करती नहीं उसने कहा कि दो ही जहाज यस और भोग बाकी सब जहाज तो ठीक ही है बाकी उन्हीं के कारण चल रहे हैं अगर इन सब जहाजों को बांटा जाए तो दो कतारों में बढ़ जाएंगे कोई यश के लिए चल रहा है कोई धन के लिए चल रहा है दुनिया में दो ही तो महत्वाकांक्षाएं हैं एक धन की महत्वाकांक्षा और एक पद की महत्वाकांक्षा दुनिया में दो ही तो राजनीतियां हैं एक पद की राजनीति एक धन की राजनीति इन दो से जो मुक्त है बुद्ध कहते हैं वह जहां भी जाता सर्वत्र पूजित होता है यह बड़ी अनूठी बात है जो यश के भाव से मुक्त है उसे यश मिलता जिसे यश की आकांक्षा नहीं उसे यश मिलता और जिसे भोग का कोई ख्याल नहीं रहा उसे परम भोग उपलब्ध होता है उस पर भोग की वर्षा हो जाती